मुस्कुराते रहो बो शांति शिव इस संस्थान के प्रति जो है मैं, मैं पीछे कबाली गाय थी जीको गाई में जी। सुनाता हूँ जहानिवा इस दर पे सर झुका आओ जहान वालों इस दर पे सर झुकाए बिगड़े हुए नसीब को आकर यहाँ बनाये आओ जहान वालों इस दर पे हर बशर की होती मुराद पूरी जिनको नहीं भरोसा आ कर के आज हाँ <laughs> आओ जहाने वालों मैं सुभाष अरोड़ा दिल्ली एनसीआर सी फरीदाबाद ऐसी हूँ सेक्टर 11 फरीदाबाद जो हमारा बीके सेंटर है, है? उनके साथ अटैच्ड क्या बात आई एम ए रिटायर्ड चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा और मैं 1975 से फाइव हारमोनियम पर गा रहा हूँ और मेरा शौक है भजन गाना मैं सभी प्रकार के भजन गाता हूँ अभी बीके सेंटर शिवरात्रि वाले दिन ये हमारे बैठे है <laughs> तो वहाँ भी हमने गाये और यहाँ आकर ऑर्गेनाइजेशन की इस संस्था की ब्रह्म कुमारी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम, कम है।, है सबसे बड़ा क्या है मेंटल स्ट्रेस से फ्री करना शांति देना खुशी रखना यही उनका उद्देश्य है और यही हम सबको चाहिए <laughs> यही हम सबको चाहिए आज धन की दौलत धन दौलत की कमी किसी के पास है या नहीं है लेकिन इस चीज की कमी जरूर है दिमाग की शांति आनंद में जीवन व्यतीत करें शीश माई वाई जी अरोड़ा स्वागत है शीज आल्सो ए रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अरे so, हम दोनों धार्मिक <laughs> प्रोग्राम में ही भजन गाते हैं हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं उनको अपने आप में मस्त रहने दो हम अपने आप मस्त रहते हैं तो यहाँ आने के लिए जो बीके सेंटर सेक्टर 11 ने हमको अवसर प्रदान किया मैं बीके सेंटर 11 सी का भी फैदाबाद का, का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और यहाँ की संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ इतना अच्छा अरेंजमेंट इतने वक्त इतना साफ सुथरा अभी शिवानी जी को सुना मजा आ गया, गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत जी बहुत जी शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे हाँ सुनने वालों को जो मैंने अभी आपके सामने गाया जी आओ जहां वालों इस, इस दर पे सर झुकाएं जी जी जिनको नई भरोसा आ करके आजमाएं अरे एक बार आके देखिए आपको अवश्य मिलेगा मिलेगा मिलेगा शांति मिलेगी आनंदमय जीवन मिलेगा बहुत बढ़िया। बहुत मेरा सबको तो संदेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रेडियो मधुबन पे अवसर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आगे अवसर की तलाश करूँगा कि मैं कैसे जुड़ू शांतिवन में आऊँ <laughs> बस आपको तो सर भाई साहब को मिलना है और फिर बोलना चलिए मेरा विशेष होगा मेरी विशेष रुचि होगी की मैं शांतिवन के संगीत जो आपका डिपार्टमेंट है जी जी उसके जी साथ अटैच और मैं मैं जो भी मेरे अंदर है, मैं वो है। बिल्कुल बिल्कुल आप अपने घर से भी, भी जुड़ सकते हैं बाबा ने आपकी सुन ली है और ऑनलाइन भी, भी आप जो है हमारे साथ गीत गाने के लिए जुड़ सकते हैं रोज पाँच मिनट रात को आठ से नौ ठीक है मैं आपको जुड़ूंगा पाँच मिनट आप रोज एक गाना तैयार कर लीजिए उसमें जोड़िएगा ठीक है चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और आपने जो अनुभव सुनते जा रहे हैं मुझे लगता है कि आपका भी रुचि बन गया हो कि मुझे भी शांतिवन जाना है तो स्वागत है आपका आइए जी जी जी जी फ्रॉम अच्छा अच्छा सुनाइए दिल में तू ब्रह्म नाम की ज्योति जगा के दे आए गेरा बाबा आए ग मेरा बाबा दिल से भुला के दे दिल में तू ब्रह्म नाम की ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर गीत आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का सुनते गुल रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन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 और मैं चाहूंगा कि आप अपने ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैं एक्चुअली 2015 में पहली बार मैंने शिवानी दीदी को सुना था मुंबई को तो उनसे थोड़ा था काफी हो रहा था। उसके बाद अभी दिसंबर में मैं थोड़ा सा फर्स्टन की तरफ जा रहा था जी जी जी जी तो मैंने कुछ सर्च करके दो आ, सेक्टर ग्यारह में मेडिटेशन के लिए मैंने वहाँ ज्वाइन किया और कुछ एक हफ्ते की क्लास थी मैंने और उसके बाद मेरा माइंड कूल होता चला गया था कि भी माउंट आबू आने का तो वो मौका भी साथ साथ ही मिल गया हम्म हम्म और उसके बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा जी जी यहाँ आने लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से आप कनेक्टेड हैं मुंबई से शिवानी दीदी को सुनने के बाद आपका मन जो है इस तरफ आकर्षित हुआ तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए जो मैंने यह देखा आने के बाद या मैंने कभी एक्सपीरियंस लिया है है कि अगर शांत तो सब कुछ शांत। तो, तो, तो यहाँ क्या, क्या? सबसे सबसे है सबसे ज्यादा शुक्रिया अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत साधुवाद अपने जीवन में इस अध्यात्मिकता को बनाए रखे और इसका आनंद उठाए धन्यवाद धन्यवाद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 रहो मुस्कुराते रहो रेडियो सुनते रहो मुस्कुराते रहो बहादुर जी अपना अनुभव साझा कीजिए ग्लोबल सबमिट का आ, जी मैं यहाँ तीसरी बार अरे वाह मैं यहाँ से इस राज्यों का पी एच भी कर रहा हूँ एक बार बार बार कोर्स और बार में में आया दूसरी बाबा मिलन अभी ग्लोबल से। जितनी आऊं उतना मजा क्या बात है और मुझे सबसे सब बड़ा अनुभव इधर क्या होता याद नहीं आते यही आनंद आता चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपका मन यहाँ लग जाता है आप बार बार यहाँ आना चाहते है तो ये एक बहुत ही एक लगन है परमात्मा के साथ प्यार है आपका तो ये दर्शाता है और एक मैसेज रेडियो सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे आप जो सुन रहे हैं तो उन राजय का अनुभव लीजिए अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए स्वच्छ बनाइए पवित्र बनाइए और इस भारत को भारतवर्ष भारत को भारत भूमि को स्वर्ग स्थापना करने का जो कार्य था बाबा का जी जी हाथ बता <laughs> <आगे> था था। <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का सुनते रहो मुस्कुराते रहो Radeyomaduban ana aaya apke aangan aaya khushiyan ki bahar ke laman ka gulshan sunte raho muskurate raho redeyomaduban sunte raho muskurate raho तो आइए नेपाल से एक और शख्सियत से आपकी बात कराते हैं हेतम है, सिंह हैरी मैं नगर नेपाल से नेपाल से हैं आप तो ग्लोबल सबमीट के बारे में बताइए मैं पहली बार यहाँ आया हूँ पहले से बहुत पहले से आने का विचार था, था। आ, मैंने अब टाइम नहीं मिला हम जॉब में तो आने की सोच था तो मेरे से पहले मेरे, मेरे मिशे उन्होंने ये कोर्स करके से पहले अगले साल वो आके गयी सात दिन के यहाँ कार्यक्रम में अच्छा उसके बाद हमारे घर में ऐसा हो गया तो फिर खान पीन हर चीज बदल गया।, गया।, गया बदल गया, <laughs> गया। और सुबह शाम स्मरण करना आ, आ, और भजन कीर्तन सारा चीज चालू हो गया तो मैंने भी ऐसे वो किया कि अब विश्व शांति के लिए जो ये राज्य तो इसमें एक थोड़ा सा हमारा भी योगदान है जाए स्कूलों में हम तीसों पैतीसों साल से पढ़ा रहे हैं अरे वाह तो फिर भी जो दिन प्रतिदिन जो है उच्छलता बच्चों में जो दिखाई दे रहा है अनुशासनहीनता फिर जो मन में लगा वो बोलना चलना फिरना पढ़ाई में ध्यान देना इसके लिए इन लोगों को जो बच्चों से ही इनको पहले हमें शांति स्थापना करना इसके लिए इसके लिए कोई न कोई सूत्र होगा कोई न कोई फॉर्मूला होगा नहीं, नहीं। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त हो तो हम पक बिल इसलिए मैं बड़ा कोशिश करके यहाँ आया तो जब यहाँ आया मैं तो मुझे लगा ये तो स्वर्ग नहीं है <laughs> स्वर्ग है स्वर्ग में आके जब मैं आने के लिए सोच रहा था कैसे कहा क्या जब यहाँ आया तो ऐसा लगा और मेरे मिसेज तो कहती थी वहाँ जब हम जाते हैं तो वहां से आने का दिल ही नहीं करता है तो मैं ये क्या मजाक कर रही जैसे लग रहा था उस टाइम जी जी जब जी। मैं खुद आया यहाँ तो मुझे ऐसा लगा था लगा कि मैं यहीं बैठ के सेवा करके बैठूंगी जैसा लग रहा है जी जी चाहिए अब हम गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं तो जाना पड़ रहा है इसलिए ये हमारा अनुभव है बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत बहुत साधुवाद आपको और आप अपना फ़र्ज़ निभाते हुए वहाँ सेंटर से कनेक्ट हो जाइए तो ये जो सुख है वो आपके लिए हमेशा याद रहेगा और जैसा समय मिलता है बीच बीच में छुट्टी लेकर ज़रूर आइएगा बहुत बहुत साधुवाद ओम शांति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 मधुबन सुनते रहो रहो विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए हमें थैंक यू सो मच देखो सर आने से पहले ये सोच रही थी पता नहीं वहाँ पर क्या, क्या है क्या नहीं है <laughs> लेकिन यहाँ आने के आज दो दिन हो गए बहुत तो अच्छा फील हो रहा है और खाना आना बहुत ही अच्छा ऐसे सोच रहे हैं की इतना बनता भी कहाँ से हो ये रसोई वगैरह देख के सारा देखा बहुत ही अच्छा और यहाँ की जो दीदियाँ जो बातें बताती है वो तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं जीवन में उतारनी चाहिए जिनके शिवानी दीदी ने बहुत अच्छा बताया अगर वो जीवन में उतार ले तो कोई प्रकार की परेशानी मेरे हिसाब से तालीवाली दीदी <laughs> बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और यहाँ का जो वातावरण देखा तो विश्व में कहीं पर भी नहीं है जी जी जी जी चलिए बहुत ही सुंदर अनुभव है आपका और मैं चाहूँगा कि इस अनुभव को क्या होता है आ, ये आध्यात्मिक अनुभव है ये अनसिन एनर्जी है है ना आप बता रहे हैं लोगों को विश्वास नहीं होगा चलो मैं यहाँ हूँ हम सभी अनुभव कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है कि मेरा अनुभव है लेकिन जब आप दुनिया में बताने जाएंगे तो लोग कोई भी आपके बातों पर आप कितने भी खुशी से बताएंगे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा <laughs> तो उनके कंफ्यूजन का असर आप पर ना हो आपकी जो ये खुशी है इसको बरकरार रखने का इसको प्रोटेक्ट करने का आपका काम है तो मैं चाहूँगा कि इस खुशी को बरकरार रखें कोई आपको सुने या माने या ना माने क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तो कुछ समय के बाद लोगों को ज़रूर पता चलेगा नहीं ये आदमी सही था <laughs> और अगर आपके कहने पर या श्रीराम जैसे लोग उनको पकड़ के लेके आए <laughs> <श्यूरी>। <laughs> तो उसके बाद उनको एहसास होगा कि अरे उन्होंने तो बहुत पहले बता दिया था मैं कितना लेट हो गया ये ज़रूर उनका अनुभव होगा लेकिन यहाँ पर हमारी अपना एक बहुत सुंदर खुद पर काम करना है खुद की कुर्सी को बना के रखना है तो जाते जाते मैं चाहूँगा एक छोटा सा मैसेज रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इस अनुभूति का एक्सपीरियंस कीजिए एक बार यहाँ मधु बनाइए और फिर उस को हर जगह बताइए हम वहाँ गए और हमारे को ये मिला पवित्रता सब बहुत अच्छा है यहाँ पर तो लोगो को मैं ये मेरी तरफ ऐसी संदेश देना चाहता हूँ की एक बार इसका मधुबन का अवश्य अनुभव कीजिए जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आप के आंगन आया खुशियों की मन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो मधुबन। सुनते रहो रहो नमस्कार अभी महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं महिपाल जी कैसे हैं आप जी जी जी मैं चाहूँगा कि आपका ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस कैसा है थोड़ा सा सुनाइए बहुत शानदार रहा सर तसीम शांति और आध्यात्मिक मति आभास आभाष यहाँ करके हुआ और पहली बार ही मेरा आना हुआ जी जी जी संस्था से मैं काफ़ी जिंदा हुआ हूँ आने का सहयोग नहीं बना अगर यहाँ आ करके ऐसा महसूस हो रहा है हुँ, हुँ, हुँ। कि बहुत पहले आना चाहिए था और एक अच्छा संदेश जो है वो बीस का बात की प्राप्त जी जी जी वाईपाल जी वैसे करते क्या आप मैं प्रिंसिपल हूँ सर स्कूल में अच्छा कौन में? में से स्कूल में जिन से पंद्रह किलोमीटर दूर है हमारा एक सौ तीन साल पुराना है चलिए मैं चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में भी आप इस बात को ज़रूर प्रयोग में लाइए क्योंकि आज समय है बच्चों के अगर हम लोग दिलो दिमाग में आध्यात्मिकता का सही परिचय दे देंगे तो उनका जीवन वैसे ही सुंदर बन जाएगा और आगे चल के वो देश के काम आएंगे जी जी जी चलिए हमने आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आप किया है तो ये गारंटी है कि आप जाके खाली नहीं बैठेंगे और बच्चों को निश्चित तौर पे ये आंचली जरूर देंगे ऐसी शुभारशा के साथ बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत मांगल का महपाल जी थैंक यू धन्यवाद रेडियो मधुबना आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन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 आइए आगे बढ़ते हैं अभी हमारे साथ झुंझुनू के ही गांव से जुड़े हुए हैं श्री राम क्रीडीवाल इनसे हम लोग बात करने वाले हैं तो श्री राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप <laughs> तो मैं चाहूँगा कि इस ग्लोबल सबमीट का जो अनुभव है वो अपने अनुभवों को साझा कीजिए ताकि हमारे रेडियो भी इसको समझ मैं मैं तो दो हजार तेईस में भी आया था लेकिन आदमियों को ही ये चीज का मौका मिलता है मैंने ऐसा किया जो वास्तव में अच्छी आत्माएं उपला और जो आते हैं वो बहुत ही लक्ष्य जी जी जी और इसका हम वो तो आपको क्या बताए बहुत ही कार्यक्रम से करने वाली चीजें जी जी जी मुझे लगता है ज्ञान की जो बरसात मुझे, है मुझे है अच्छा। करते है। बहुत मोटिवेट भी करते हैं मैं अभी मेरे साथ में भी तीन दो बंदे आए हैं तो नीचे लेकिन तीनों को मैंने मोटिवेट कर दिया ने के टिकट पेपर अच्छा से तीनों भी मेरे बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा काम किया आपने पुण्य का काम किया है और मुझे लगता है उनके आने पर उनको अगर खुशी मिल रही तो वो खुशी का शेयर आपको भी वो शेयर ऐसा कर रहा है पता नहीं तो जाएगा फाइव तो तो तो तो जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी बहुत सुंदर अनुभव बहुत साधुवाद आपको धन्यवाद ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप हरियाणा भिवानी से बिलोंग करते हैं और इस ग्लोबल सब मीट में आकर आपको क्या अनुभव हुआ जरूर बताइए जो भी दर्शक मेरी सभा को पहले तोयर ओम ओम ओम जी, जी, जी. भी आया था से अलौकिक रूप से मेरी एक सिस्टर बहादुरगढ़ सेंटर को समर्पित है अरे वाह <laughs> के प्रयास से मैं यहाँ आया था यहाँ जो भी बात बताई जाती है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं पड़ती उसमें जी जी जी हर बात को प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है भाई किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कैसे हो सकता है तो कर दिया जाता है जी मैं अक्सर गीत गाया करता हूँ सिंगर भी हूँ अरे वाह और वो दो लेने में कहूंगा है वो इसी टॉपिक पे ही जी जी जी जान सके तो जान तेरे मन में छुपी कर बैठे तेरे मन में छुपी कर बैठे देख तेरे भगवान जान सके तो जान, जान सके तो जा जान सके तो जान जा सके तो जान जो जाब्द मैंने कहे वही आज शिवानी जी ने समझाया मस्तिष्क पर क्या है समझो वही मैंने वही परम परमात्मा हर जीव के अंदर विराजमान है उसकी खुद इंसान को पहचान करनी चाहिए बिल्कुल मैं बिल्कर। आत्मा हूँ सामने वाले आत्मा है जब ये प्रयास करेंगे एक दूसरे को समझने का विश्व का कल्याण होगा अपना स्वयं का भी होगा क्या बात क्या बात यही हमारा ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट जो विश्व में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है यही सब बातें समझाता है इसके लिए मैं सभी बहनों का बुजुर्गो का माताओं का सबका धन्यवाद करता हूँ इतनी कॉपरेशन देते है कोई भी यात्री कोई भी भाई यहाँ किसी भी भाव से है सबकी इतनी सेवा करते हैं इतनी कॉपरेशन मिलती है इतना प्यार मिलता है मन करता है कि यहीं रुक जाएं, लेकिन जीवन है जाना पड़ता है। जी जी जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा इन अनुभवों को सुनकर अन्य लोग भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े और अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास थैंक यू बहुत साधुवाद हम सपने परम पिता को पाय तो तो तो शुभम स्वागत आपका शिव बाबा स्वागत आप मितानी स्वर्णिम सतयुग दिन बोलानी पाप मैत रात गहन में छिपा प्राप्त था नील गगन में और धरा मुस्काई दसों दिशा हर्चित हो गाय भक्तों को भगवान मिले हैं सब हैं परम पिता को पाए शम शुभम स्वागतम आपका शिव बाबा स्वागत है आपका